ओशो ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक अठारह आमंत्रण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 स्वयं में गहराई का उपाय समाधि है समाधि अंतिम गहराई है उस समाधि के लिए कैसे हम चरम रखें कैसे अपने को साधे और संभालें और कैसे वे बीज बोएं, जो कि परमात्मा के फूलों में परिणत हो सकते हैं उनकी बहुत थोड़ी सी बातें आपसे कही है और तो यदि उन थोड़ी सी बातों में से भी कुछ आपकी स्मृति को पकड़ ले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 उन्हें तत्क्षण पता चला कि उनका अहंकार और क्रोध वापस जाग गया है वो तो हैरान हुए 30 साल हिमालय जिसे न दिखा सका एक आदमी के पैर पर पैर रखने से उसके दर्शन हो गए भागने से कोई भेद नहीं पाता है भागना नहीं है बदलना है तो भागने को सूत्र ना समझें जीवन का बदलने को सूत्र समझें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 अगर कोई व्यक्ति ठीक से अपने जीवन का उपयोग करे जैसे भी परिस्थितियां उनका उपयोग करे तो क्रम रूप से धीरे धीरे पाएगा उसके भीतर सन्यासी का जन्म और वृत्तियों पर विचार करने का वृत्तियों को शुद्ध और शून्य करने की बात है देखें अपने भीतर आपकी कौन सी वृत्तियां हैं जो आपको संसारी बनाए हुए हैं स्मरण रखे कोई दूसरे लोग आपको संसारी नहीं बनाए हुए हैं मैं जिस घर में हूं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 उसे बड़े तखत बिछाए गए उन पर वो सोया बड़े कालीन बिछाए गए उन पर वो चला बड़े सुस्वादु भोजन दिए गए उनको उसने किया राजा का तो संदेह संदेह न रहा निश्चित हो गया राजा को लगा ये कैसा सन्यासी है एक बार भी इसने न कहा कि इन गद्दों पर हम ना सो सकेंगे हम तो फट्टों पर ही सोते हैं एक बार भी इसने ना कहा कि इतनी ऊंची चीजें हम ना खा सकेंगे हम तो रूखा सूखा खाते हैं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 जब नदी पार हुई जो कि सीमा थी गांव की वे उस उस तरफ हुए, तो बोले? सन्यासी ने कहा और थोड़ा आगे चलें। धूप बढ़ने लगी दोपहर हो गई सूरज ऊपर आ गया उस कहा तो बता दे अब तो बहुत आगे निकला है सन्यासी ने कहा यही बताना है कि अब हम पीछे लौटने को नहीं आगे ही जाते हैं तुम सात चलते हो उस राजा ने कहा मैं कैसे जा सकता हूं पीछे मेरा परिवार है मेरी पत्नी मेरा राज्य है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 सुबह शायद मैं आपको नहीं मिल सकूंगा पांच बजे चला जाऊंगा इसलिए मेरी अंतिम विदा से मान ले और हर एक व्यक्ति अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा के लिए मेरे प्रणाम स्वीकार करिए